ध्यान और आध्यात्मिक जीवन सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन अखार के विभिन्न रूप मानव विभिन्न भावों के विचित्र समूह हैं विलियम जेम्स के अनुसार अधिकांश लोगों के उतने ही सामाजिक कर्तव्य होते हैं जितने विभिन्न जन समूहों की राय का वे समादर करते हैं हमारे दो ही नहीं अनेक व्यक्तित्व होते हैं व्यवसाय में हमारा एक रूप होता है दूसरा गिरजे में और तीसरा घर में अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जो कार्य सहर्ष करते हैं उसे हम समाज में करने से हिचकिचाते हैं हमारे विभिन्न व्यक्तित्व तो कई बार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और इसीलिए हमारे लिए अनंत अंतरद्वंदों की सृष्टि ते हैं एक दुकानदार की कथा है जो अपने परिवार के साथ धार्मिक पुनर्जागरण की सभा में सम्मिलित होने तथा धर्म परिवर्तन करने के पूर्व तक सदा रविवार के दिन भी दुकान खुली रखता था बाद के रविवार को जब पड़ोसी के बच्चे से ने दूध के लिए दरवाजा खटखटाया तो दुकानदार की छोटी लड़की ने ऊपर की खिड़की से झाँका और कहा तुम जानते नहीं हम सभी पिछले सप्ताह से ईसाई हो गए हैं अब अगर तुम्हें रविवार के दिन दूध खरीदना हो तो तुम्हें पीछे के दरवाजे पर आना होगा इस तरह अपने को धोखा केवल सामान्य लोग ही नहीं देते उच्च पदस्थ लोग भी अधिकांश या दोहरा जीवन जीते हैं सम्राट के मतदान में विशेष अधिकार प्राप्त जर्मनी के कोलोंग नगर के एक राजकुमार जो मुख्य ईसाई धर्माध्यक्ष भी था के विषय में एक कथा कही जाती है एक दिन उसने एक किसान के सामने अधार्मिक शब्दों का प्रयोग किया जिसे सुनकर किसान अपने आश्चर्य का संवरण नहीं कर सका स्वयं को सही सिद्ध करने के प्रयत्न में उसने कहा भले आदमी मैंने अब शब्द धर्मगुरु के रूप में नहीं बल्कि एक राजकुमार के रूप में कहे थे इस पर बुद्धिमान किसान ने कहा लेकिन श्रीमान जब राजकुमार नर्क में जाएगा तब धर्माध्यक्ष का क्या होगा हम सभी को याद रखना चाहिए कि यदि हम निजी जीवन और सामाजिक जीवन को पृथक करें और उसके लिए विपरीत नीति नियमों का अपनाएँ तो हमें अशांति और दोहरे बंधन के रूप में बहुत बड़ा जुर्माना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा सचमुच हम अपने जीवन में एक नरक का निर्माण करते हैं और अशुभ परिणामों की एक श्रृंखला प्रारंभ करते हैं वास्तविक कर्तव्य की तरह झूठे कर्तव्य भी होते हैं जीवन में यह निश्चित करना कि कौन से कार्य ठीक है और कौन से ठीक नहीं हमेशा आसान नहीं होता शांति काल में किसी की हत्या करना कानून की दृष्टि से बुरा है लेकिन युद्ध काल में अधिक से अधिक शत्रुओं को मारना सभी का विशेषकर सेना में भर्ती होने पर कर्तव्य हो जाता है हिंदू धर्म के अनुसार गोहत्या पाप है क्योंकि उसे माता का स्थान प्रदान किया गया है लेकिन एक मुसलमान के लिए विशेष त्यौहारों के अवसर पर गाय को काटना पुण्यकर्म है और भी एक और जहां हिंदुओं ने अहिंसा अथवा किसी को कष्ट न पहुंचाने का एक कर्तव्य के रूप में सदा आचरण किया है वही काफिरों की हत्या मुसलमानों में प्रसन्सनी मानी जाती थी और मध्ययुग में ईसाई न्यायाधिकारी ईसाई धर्म संघ की रक्षा के लिए विधर्मियों को खूटे से बांध कर जला देने को अपना कर्तव्य समझते थे इस तरह कई प्रकार के परस्पर विरोधी कर्तव्य हैं जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्तव्य को कोई वस्तुनिष्ठ परिभाषा कर सकना नितांत असंभव है किंतु कर्तव्य का एक आत्मनिष्ठ पक्ष भी होता है यदि किसी कर्म द्वारा हमें ईश्वर यदि किसी कर्म द्वारा हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वह शुभ कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह अशुभ है और वह हमारा कर्तव्य नहीं है महान हिंदू दार्शनिक रामायु के अनुसार जिससे आत्मा का विस्तार हो वह शुभ है और जिससे आत्मा संकुचित हो वह अशुभ है हिंदू धर्म में कर्तव्य की अवधारणा वर्णाश्रम धर्म हिंदू धर्म में समाज के चार विभाग किए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जिनके प्रत्येक के कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं विकास की अवस्था के अनुसार इन सभी के विशेष दायित्व भी हैं यथा ब्रह्मचारी अथवा विद्यार्थी गृहस्थ सक्रिय जीवन से निवृत्त बान तथा सन्यासी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ये सभी जीवन पद्धतियां पृथक एवं स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की है लेकिन आधुनिक काल में पाश्चात्य सामाजिक और राजनीतिक विचारों एवं तकनीक के ने इन सभी को बदल दिया है अब अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में विभ्रांति अस्पष्टता है और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो यह नहीं जानते कि वे किस वर्ग में हैं अथवा उन्हें क्या करना चाहिए हिंदू धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म अथवा आचार संहिता है जो उसे ईश्वर की ओर ले जाएगी धर्म जीवन का वह व्यापक सर्वतोमुखी विधान नियम है जो मानव के समग्र जीवन का समाज और व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही गहरे सार्वभौमिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित करता है अनंत अभिव्यक्तियों के साथ आत्मा का एकत्व वर्तमान है भगवदगीता तथा अन्य धर्मशास्त्रों का महान उपदेश यह है कि एक व्यक्ति समाज का अंग होने के साथ ही एक अखंड सार्वभौमिक सत्ता का भी अंग है प्राचीन हिंदू शास्त्रों में विराट पुरुष का प्रतीकात्मक वर्णन है जिसके मुंह से पवित्रता ज्ञान धर्म और संयम से मुक्त ब्राह्मण की चाहु बाहों को छत्री की उरू से जीवन निर्वाह की सामग्री तथा अन्न पैदा करने वाले कृषक और वैश्य की तथा पैरों से संसार से कठिन परिश्रम करने वाले मजदूर की उत्पत्ति हुई है मानव देह की तरह समाज के सभी वर्ग एक पूर्ण के अविभाज्य एवं अनिवार्य अंग हैं। विद्यार्थी एवं गृहस्थ जीवन की परिसमाप्ति पर जीवन से निवृत्त होने का समय आता है और संभवतः उसके बाद समस्त बंधनों से मुक्त होकर एकांत में ध्यान कर रहे सन्यासी के जीवन का भी अवसर आता है यदि प्रत्येक व्यक्ति जीवन की सभी अवस्थाओं में अंतर्निहित सार्वभौम विराट सत्ता के लय के साथ समायुक्त और समरस हो तो अपना ही नहीं पर अपने पास के सभी के कल्याण साधित करेगा हम सभी का यह परम कर्तव्य है विराट पुरुष का कई बार अनेक हाथ पैरों से युक्त पुरुष के रूप में चित्रण किया जाता है जिससे हमें उस परम अद्वितीय की नाना अभिव्यक्तियों का स्मरण हो सके प्रत्येक व्यक्ति विश्व की इस नाटक शाला का एक अभिनेता है और उसे अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाना सीखना चाहिए हम में से किन्ही दो की भूमिका एक ही नहीं है अमरीकी स्वाधीनता घोषणा पत्र में कहा गया है सभी मानव समान है अब हम यह जानते हैं कि बाह्य जीवन अथवा आंतरिक बनावट में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हैं। अतः वे समान कैसे हो सकते हैं इसका उत्तर वेदांत देता है वही एक आत्मा सभी में विद्यमान है लेकिन जहाँ तक मानसिक व शारीरिक क्षमताओं और स्वभाव का प्रश्न है मानव समान नहीं है और एक दूसरे से बहुत भिन्न है आध्यात्मिक स्तर पर समानता है लेकिन अन्य सभी स्तरों पर अनंत प्रभेद है महान समाज समाजसेवी और पंडित ईश्वर विद्यासागर ने एक बार श्री रामकृष्ण से पूछा था क्या ईश्वर ने किसी को कम और किसी को अधिक शक्ति प्रदान की है श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था वह विभू रूप से सब प्राणियों में है कीटियों तक में है पर शक्ति का तारतम्य होता है नहीं तो कोई दस आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं क्या तुम्हारे दो सिंह निकले हैं औरों की अपेक्षा तुम्हें अधिक दया है विद्या है इसीलिए तुम्हें लोग मानते हैं और देखने आते हैं हिंद दृष्टिकोण प्रत्येक मानव को वस्तुस्थिति को पहचानने स्वयं को क्षमता की स्वयं की क्षमता को जानने अपने निजी स्वरूप की सत्ता खोजने और उसके बाद व्यक्तिगत विकास के विधान या स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा देता है तब उसे स्वयं एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्य की स्पष्ट धारणा होगी एक युवा गृहस्थ श्री रामकृष्ण के पास आया और बोला कि उसने संसार त्याग कर सन्यासी होने का निश्चय किया है श्री रामकृष्ण ने उसे अपने परिवार में लौट जाने को कहा संन्यासाभिलाषी ने कहा वो मेरे ससुर मेरे परिवार का भरण पोषण कर रह सकते हैं क्या तुम्हें आत्मसम्मान नहीं है श्री रामकृष्ण ने पूछा युवक को डांटने के बाद श्री रामकृष्ण ने उसे कोई रोजगार खोजकर परिवार का भरण पोषण करने को कहा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन के प्रत्येक स्तर के लिए एक धर्म विशेष है और यहाँ तक कि दैनंदिन जीवन के पीछे भी एक ईश्वरीय विधान है जीवन के कर्तव्यों का सुचारू रूप से पालन करके प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है कर्म अथवा जीवन की अवस्थाओं में ऊँच नीच का कोई प्रश्न नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक पूर्णता के लिए संघर्ष करना चाहिए भगवत गीता का मूल संदेश यही है जो निम्न श्लोक में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम ये नर्विदम ततम स्वकर्मणा तमभ्य सिद्धिम विंदत मानवः अर्थात जिस परमेश्वर से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तथा जिससे समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की स्वकर्म से अर्चना करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है हमारे समक्ष दो मार्ग है प्रथम धर्म सम्मत रीति से सांसारिक भोग और समृद्धि का मार्ग उचित ढंग से नियंत्रित होने पर यह मार्ग स्वाभाविक रूप से दूसरे मार्ग में परिवर्षित हो जाता है जो ईश्वर साक्षात्कार और समस्त बंधनों से मुक्ति का मार्ग है व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से किसी एक को चुन सकता है अधर्म के मार्ग का हर कीमत में त्याग करना चाहिए जो वासना असत्य और लोभ का मार्ग है यदि सांसारिक गतिविधियों से भौतिक समृद्धि हो तो उसे दूसरों में बाँटना चाहिए और उसका उपयोग दूसरों के तथा तो स्वयं के आध्यात्मिक कल्याण के लिए करना चाहिए